तो क्रियाशीलता से शक्ति कर ह्रास होता है और विश्राम से कुछ नहीं करने से और प्रयत्न होने से शक्ति संचित होती है तो व्यक्ति के जीवन की समस्या शक्ति के ह्रास होने से खत्म होगी कि संचित होने से संचित होने से शक्तिहीनता में नीरसता है शक्तिहीनता में वृद्धावस्था है शक्तिहीनता में मृत्यु है शक्तिहीनता में सब तरह की असमर्थता है तो भाई जीवन कैसे मिलेगा तो वैज्ञानिक सत्य है कि कुछ बुकर और जो नित्य निरंतर अविनाशी तत्व है वह आप ही में विद्यमान है उसके संबंध में हम लोगों ने तीन विशेषण बड़े जोर से सुने जो जो सत्य है वह आनंदमय है और वह रसरूप है सच्चित आनंद स्वरूप हम लोगों ने सुना है ना तो जो सत्य होता है वह आनंदमय भी होता है जो आनंदमय होता है वह प्रेम स्वरूप भी होता है और वही सत्य हम सभी भाई बहनों में इस क्षण में भी विद्यमान है जिस समय हम लोग पंच भौतिक तत्वों से बने हुए असत असत शरीर के संग में बैठकर का का सहारा ले कर, असत का सहारा लेकर लेकर मैं बोल रही हूं। और असत का माध्यम स्वीकार करके आप सुन रहे हैं तो ये बोलने और सुनने की क्रिया जो संपन्न हो रही है वो असत के माध्यम से संपन्न हो रही है शरीर का सहारा लेकर तो जिस समय हम लोग शरीर का सहारा लेकर कहने और सुनने की क्रिया का संपादन कर रहे हैं उस समय भी वह सचित आनंद स्वरूप नित्य तत्व अविनाशी तत्व हम लोगों के साथ विद्यमान है कि नहीं है उसके नहीं होने से तो ये कहने सुनने की क्रिया भी संभव नहीं हो सकती है तो महाराज जी ने कहा कि जो अपने ही में विद्यमान है नित्य निरंतर विद्यमान है उसकी विद्यमानता का अपने को भास नहीं हो रहा है मैं आनंद स्वरूप हूं मैं अविनाशी हूं मैं परम प्रेम से भरपूर हूं इस बात का अनुभव हम लोगों को हो रहा है कि इस बात का अनुभव हो रहा है कि क्या कहूं लाइफ बड़ा बिजी हो गया अमुक काम बाकी है अमुक काम बाकी है ये कठिनाई है वो कठिनाई है तबियत अच्छी नहीं है मन उदास है खिन्न है इस बात का अनुभव हो रहा है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ इस बात का अनुभव हो रहा है क्या अनुभव हो रहा है दुख है खिन्नता असमर्थता नीरसता, संयोग वियोग का प्रभाव ये अनुभव हो रहा है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम नित्य निरंतर सत्य के संग में हो परंतु अपने जाने हुए असत्य के संग को तुमने पसंद किया इसलिए जो सत्य की विभूतियां हैं उनका तुमको तुमको अनुभव नहीं हो रहा है और शरीर की आसक्ति का जो दुख द्वंद्व है उसका तुमको अनुभव हो रहा है तो तो इसको एम, अपनी जानी हुई भूल को छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि केवल आपका निर्णय कहा पर्याप्त है निर्णय पर्याप्त है किसी श्रम से परिश्रम से दौड़ने से उठा बैठी करने से दंड बैठक करने से लंबी गहरी सांस लेने से ये भूल मिटेगी जाने हुए असत का त्याग अभ्यास से होगा कि कि विचार से होगा विचार से होगा तो विचार में तो परिश्रम नहीं है इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें भाई कुछ मत करोगे क्या करोगे कुछ करने के कारण तुम सत्य से दूर हो गए अब आप देखिए कैसी विडंबना साधक समाज में फैलती है सत्य से अभिन्न होना चाहते हैं और शरीर के सहारे अभ्यास किए जा रहे हैं तो शरीर से अतीत होने पर सत्य की अनुभूति होती है और शरीर के माध्यम से अभ्यास करके हम ब्रह्म ब्रह्मित तो होना चाहते कभी हो नहीं सकता तो महाराज ने कहा कि कैसे कै, कैसे मिले जीवन क्या करे महाराज कुछ मुट करो शांत हो जाओ शरीर और संसार के संबंध के निर्वाह के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्म पूरा करो और जैसे ही आवश्यक कर्तव्य कर्म पूरा हो जाता है शांत हो जाओ चुप हो जाओ किए हुए कर्म के बदले में कुछ चाहो भी मत तो कर्म भी मत करो चिंतन भी मत करो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से तत्काल संबंध टूटता है तो जब शरीरों से संबंध तुम्हारा टूटे तब तो अशरी जीवन का दर्शन हो तो अशारीरी जीवन का दर्शन कैसे होगा कुछ करने से होगा कि कुछ नहीं करने से होगा कुछ नहीं।, नहीं करने से महाराज ने कहा कुछ नहीं करो अब विश्वास की बात ले लीजिए बड़ा हलचल मचा रहता है जीवन में बड़ी नीरसता छाई रहती है बड़ी घबराहट फैली रहती है कदम कदम पर असमर्थता सताती है बारंबार परिस्थितियों के परिवर्तन के धक्के लगते रहते हैं आदमी सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ सारी जिंदगी अनिश्चितता के भय में बीतता है सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी से आदमी कितना परेशान है एक बार बातचीत हो रही थी तो सब तरह के लोग स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके बातें करते रहते थे तो लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही थी कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था सुनते सुनते स्वामी जी महाराज रहा नहीं गया तो हंस करके कहते हैं कि भाई मैंने तो ऐसी कंपनी में बीमा करवा दिया है जो कभी फेल नहीं करेगी <laughs> क्या हो गया आप एक और मानते हैं इस बात को कि समग्र उत्पन्न हुई वस्तुएं जितनी हैं समग्र उत्पत्ति के मूल में वह एक अनुत्पन्न तत्व विद्यमान है जिसका आदि अंत नहीं होता जिसका नाश नहीं होता जिसमें असमर्थता का दोष नहीं है जिसमें अल्पज्ञता का दोष नहीं है जिसमें जीवन का रस भरपूर लबालब भरा हुआ है एक तरफ तो आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ ये ये चल जगत की परिस्थितियां आज कंपनी बन गई कल बिगड़ गई परसों फेल कर गई इस तरह की बनने बिदल बदलने वाली बिगड़ने वाली परिस्थितियों के साथ कंपनियों के साथ संबंध जोड़ करके आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी रखना चाहते हैं जीवन में तो भाई यह अपने जाने हुए असत का संग है दृश्य बदलता जा रहा है क्षण क्षण में बदलता जा रहा है और फिर उसी दृश्य में से किसी को पकड़ करके अपने को सिक्योर अनुभव करना ये अपना जाना हुआ सत है कि असत है तो महाराज जी ने कहा कि भाई क्यों परेशान हो जब कोई एक तुम्हारा अपना है तुम तुम अपने संबंध में अपना हित चिंतन जितना करते हो उससे कहीं अधिक अनेक गुणा अधिक तुम्हारा हित चिंतन उस परम हित परम प्रेमास्पद अनंत ऐश्वर्यवान अनंत माधुर्यवान उस नित्य तत्व में है तुम परेशान क्यों महाराज उसमें मन नहीं लगता अरे मन के पीछे क्यों पड़े हो भले आदमी तुम अपनी पसंदगी बदल दो जहां सिक्योरिटी नहीं है जहां क्षण भर के लिए भी स्थिरता नहीं है ऐसे दृश्य जगत की सेवा करो उसका भला मनाओ परंतु उस पर अपने को आश्रित मत करो आश्रय लेना है तो उस परमाश्रय को पकड़ो कि जिसकी सत्ता से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है संगठन रहता है संचालन होता है। उस परम सत्ता को तो अपने जीवन का आश्रय बनाओ तो उस परम परमात्मा को उस परमाश्रय को, सर्व की उत्पत्ति का सर्वाधार सर्व प्रतीति का अनंत प्रकाशक, उसको अपना आधार बनाओगे तब तुम्हारी सिक्योरिटी सुरक्षित रहेगी तो उस परम सत्ता की महिमा को स्वीकार करना यह क्रिया है कि भाव है भाव।, भाव है क्रिया तो नहीं है तो यह कुछ करने से होगा कि भाव को स्वीकार करना है इसमें कोई श्रम है नहीं है इसमें कोई अभ्यास है नहीं है तो ये बातें जो हैं महाराज जी की बातें जो हैं वो जीवन की वैज्ञानिकता दार्शनिकता आस्तिकता पर आधारित इतनी सत्य है कि इन बातों को किसी एक देशीय वर्ग मजहब पंथ मत के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी मत का अवलंबन करने वाला हो किसी भी पंथ का साधक हो अगर इस बात को वो स्वीकार करेगा कि जीवन कैसे मिलता है अचाह अकिंचन अप्रयत्न होने से मिलता है कुछ करोगे तो जीवन से दूर हो जाओगे करने का प्रश्न कहा आया करने का प्रश्न वहां आया जब आपके सामने कोई प्यासा व्यक्ति दिखाई देता है आपके हाथ में इतना बल है कि जल उठा के पिला सकें और आपके परिपार्श्व में जल दिखाई देता है तो करने की सार्थकता मानव जीवन में केवल इतनी है कि आप प्रेम पूर्वक एक गिलास जल उठा करके प्यासे प्राणी के पास तक पहुंचा दीजिए मानव के जीवन में क्रियाशीलता की सार्थकता केवल इतनी है कि एक शरीर के सहारे दूसरे शरीर की सेवा कर दी जाए उसके आगे क्रिया का कोई अर्थ नहीं है तो जो बात कर्म और चिंतन से ऊपर उठने पर जीवन में स्वतः विकसित होती है उसके लिए लोग न जाने क्या क्या अभ्यास करते फिरते हैं लंबी गहरी सांस लेना आंख मूंगना आसन मारना ये करना वो करना किए जाओ किए जाओ शरीर में आसक्त हुए जाओ और अमर जीवन की चर्चा करते रहो तो मृत्यु मरणशील शरीर का सहारा लेकर अमर जीवन की अभिव्यक्ति हुई है कहीं परम प्रेमास्पद जिसके प्रेम रस का एक कण सारी सृष्टि के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है उससे मिलने के लिए अभ्यास नहीं चाहिए केवल विश्वास चाहिए केवल भाव चाहिए तो आज मैं अपने सभी भाई बहनों के भाई बहनों की सेवा में बड़ी सच्चाई के साथ बड़े प्रेम और बड़ी आत्मीयता के साथ यह निवेदन करती हूं कि परमात्मा हम लोगों से दूर नहीं है उसकी आंखों से हम लोग ओझल नहीं है कितनी बदतमीजी मैंने की कितना संदेह किया परमात्मा की कितनी आलोचना की परंतु उन्होंने अपनी करुणा की गोद में से निकाल करके हमें फेंका नहीं संभालते ही रहे संभालते ही रहे और मुझे चेतना देते ही रहे कब तक है? तब तक जब तक अपनी जाने हुए असत के संग से परेशान होकर उसकी ओर से विमुख होकर उस परम आराध्य परम परमात्मा की शरणागति को स्वीकार नहीं किया तब तो यह इस जीवन का सत्य है जो चाहे सो उसको जो चाहे सो इसका अनुसरण करके इसकी अभिव्यक्ति अपने आप में कर सकता है और मेरा परमात्मा मुझ में है इसको उसी प्रकार से घोषित कर सकता है जैसा और संतों ने भक्तों ने किया है महात्मा शाह जी ने क्या कहा जब पैतृक संपत्ति का सत्संग के लिए रजिस्ट्रेशन होने लगा तो उनसे कहा गया डीड लिखने के लिए तो उस मस्त मौला को डीड क्या सूझे तो आनंद पूर्वक वो दुनिया को सुनाने लग गए और लिख के दिया तो यही लिख के दिया my property all is truth and peace all struggles of life in me do cease i care for god he cares for me my thoughts and actions are entirely free ye deed hai unki ye sampatti ki charcha hai unki kya ho gaya parmatma mujhe pyar karta hai main parmatma se pyar karta hu isme itna jyada unko confidence aa gaya hai अब किसी प्रकार में, में, किसी प्रकार के के चिंतन में, में तरह की कोई नहीं तो जैसे महापुरुषों ने परमात्मा व्यक्तिगत अनुभूतियों को लेकर, उनकी विभूतियों से विभूषित होकर स्वयं आनंदित होकर जगत को आनंदमय वचन सुनाया उसी तरह से हम लोगों में से प्रत्येक भाई बहन उस परमात्मा की अनंत विभूतियों से विभूषित हो सकते हैं इसी बात का विश्वास दिलाना मानव सेवा संस्था मिशन है ये कोई नया पंथ नहीं कोई मजहब नहीं कोई संप्रदाय नहीं कोई संगठन नहीं कोई आंदोलन नहीं आपके जीवन का सत्य आप स्वीकार कर लें यही इसका निवेदन है महाराज जी कह रहे हैं कि जो कुछ है दिखाई दे रहा है उसको अपना मत मानो मिथ्या मानो ऐसा नहीं कहा उसकी निंदा करो उसकी उपेक्षा करो ये नहीं कहा केवल इतनी सी सलाह है कि इसको अपना मत मानो और जो दिखाई नहीं देता है जो बुद्धि की सीमा में नहीं आता है उस बिना देखे बिना जाने परमात्मा को अपना मानू ये सलाह है महाराज जी की क्यों भाई ऐसी सलाह की क्या जरूरत है तो बड़ी भारी जरूरत है मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके देखा है बहुत समय लगाया है इस शास्त्र को पढ़ने समझने और पढ़ाने में तो मुझे एक चीज संत की शरण में बैठकर पकड़ में आई और वो ये कि जो कुछ हम लोगों को दिखाई दे रहा है वह सब स्व ही है पर है अपने से भिन्न है इसको मानिएगा कि नहीं जो अपने से भिन्न है उसी के द्रष्टा आप हैं, जो आपका स्वस्वरूप है उसके दृष्टा आप नहीं हो सकते हैं? जो हमारे से भिन्न है जो मुझसे अलग है जो पर है उसी उसी का दृष्टा मैं हूं तो जो अपने से अलग है अपने से भिन्न है जिसके आप दृष्टा हो सकते हैं उस दृश्य को अगर अपना मानिएगा तो उस मानने का एक बुरा परिणाम यह होता है कि स्वस्वरूप न होने के कारण वो मिलता भी नहीं है और अपना मान लेने के कारण उसकी ममता के भार से आदमी दबा भी जाता है तो न मिलता ही है न छूटता ही है वस्तु छूट जाती है वस्तु की ममता नहीं छूटती प्रियजनों का वियोग हो जाता है हाय मेरा चला गया तो चला गया सो तो चला गया वो तो फिर कभी मिलेगा नहीं लेकिन हाय मेरा वो रह गया तो ऐसा भी मेरा क्या जो मुझको छोड़कर चला जाए उसको मेरा कहना चाहिए जो आपको छोड़ दे उसको मेरा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए तो सच्ची बात है महाराज जी की वाणी जो है वो इतनी सत्य है इतनी सत्य है कि जिसमें संदेह की और विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसको अपना मत मानो इतनी सी बात है मैंने आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक ढंग से मनुष्य के जीवन की निरसता का नाश करने के बहुत से टेक्निक सुने काम में तो मैंने नहीं लिया प्रभु कृपा से संत की कृपा से मुझको जरूरत नहीं पड़ी लेकिन सुना बहुत तो क्या कहते हैं लोग कि आप लोग तो न जाने कितने कितने समय से प्रभु के प्रेम के आनंद की चर्चा कर रहे हैं कर रहे हैं अरे भाई देखिए अभी मैं एक गोली खिला दूं और कितने घंटों के लिए आप आनंद में मस्त हो जाएंगे ऐसा कहते भी हैं लोग और ऐसा करते भी हैं परिणाम क्या होता है सच्ची बात है कि जो स्वस्वरूप नहीं है जो पर है जो मेरा दृश्य बन सकता है उसके संयोग से जीवन कभी नहीं मिल सकता क्या होता है कि इन औषधियों के प्रयोग से शरीर में जो भी कुछ कुछेशन उत्पन्न होता हो जो भी कुछ संवेदना उत्पन्न होती हो और आदमी को थोड़ी देर के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की पीड़ा से हटा देती हो, उस उस काल में आदमी की प्राण शक्ति इतनी खर्च हो जाती है इस कृत्रिम उपायों से कि जब इस दवा का प्रभाव चला जाता है तो आदमी भीतर से एकदम निःशक्त और शिथिल होकर पड़ जाता है तो जीवन का अर्थ तो ये नहीं है जो जो असमर्थता में बदल जाए जो नीरसता में बदल जाए जो शक्ति शक्तिहीनता में बदल जाए उसको तो जीवन नहीं कर सकते तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो दिखाई दे रहा है जो तुम्हारा दृश्य बन सकता है उसको अपना मत मानो अब अपनी अपनी जिंदगी को सामने रख रख कर देखिएगा कि हमने कहाँ तक दिखाई देने वाले दृश्य को पसंद किया और उस पसंदगी के परिणाम से हम कहाँ तक जीवन से वंचित हो गए अपने अपने विचार करने की है अब मैं ब्राइट साइड को ले लूं इस जीवन में जो कुछ है ग्रहण करने योग्य है जो कुछ है, प्राप्तव्य है उस पर विचार कर लीजिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो दिखाई नहीं देता है जो समझ में नहीं आता है उसको अपना मानो आप कहेंगे क्यों मानो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तो ईश्वरवादी केवल इसलिए हूं कि सदा सदा को साथ देने वाला साथी दुनिया में कोई नहीं मिला ये कहा उन्होंने और मैं थोड़ी थोड़ा लालच रखती हूं अभी तो मैंने इसको थोड़ा और बढ़ाया और मैंने कहा स्वामी जी महाराज मैं तो ईश्वरवादी इसलिए बनना चाहती हूं कि ईश्वर को छोड़कर और किसी की संगति सदा सदा को प्रिय लगने वाली नहीं मिली दुनिया में कोई भी वस्तु कोई भी परिस्थिति कोई भी पद कोई भी सम्मान कोई भी साथी ऐसा नहीं मिला जिसकी संगति उत्तरोत्तर अधिक अधिक मधुर होती चली जाए मिला कोई क्यों क्योंकि दिखाई देने वाला दृश्य जगत पर है पर की संगति में मधुरता उत्तरोत्तर उत्तर बढ़ नहीं सकती है तो दोनों बातें एक साथ जोड़ दो परमात्मा के सिवाय संसार में सदा के लिए साथ देने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा इसलिए ईश्वरवादी होना जरूरी है क्योंकि अकेले रहा नहीं जाता और परमात्मा के सिवाय और किसी की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ने वाली नहीं होती है तो हमको दोनों चाहिए ऐसा साथी चाहिए जो कभी मेरा साथ ना छोड़े ऐसा साथी चाहिए और ऐसा साथी चाहिए जिसकी संगति उत्तरोत्तर प्रियता बढ़ाती चली जाए बढ़ाती चली जाए बढ़ाती चली जाए तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा प्यास बुझे नहीं जल घटे नहीं पेट भरे नहीं तो क्या होगा प्रत्येक घूंट पर निक नया स्वाद प्रत्येक भूत पर नित नया स्वाद यह जीवन है प्रभु प्रेमियों का यह जीवन है प्रभु विश्वासियों का और हमारी क्या दशा है एक एक वस्तु और एक एक व्यक्ति के संयोग जनित सुख के लिए क्षण भर के सुख के लिए सारी सारी जिंदगी बर्बाद किए बैठे। ये क्या है ये देखे हुए को अपना मानने की भूल है और कुछ नहीं इस इस दृश्य जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप अपना कहें और आपको वो प्राप्त हो जाए इस दृश्य जगत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको आप अपना माने और वो सदा के लिए आपको साथ दे सके इस दृश्य जगत में कोई संयोग ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त भी हो जाए तो आपको सदा के लिए संतुष्ट कर सके है नहीं? खाराज तो जी क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है कि जो कुछ मिला हुआ है सब जमुना में डाल दो ये नहीं कहता हूं ये कहता हूं कि जो दिखाई दे रहा है वो पर है उसको तुम अपना मत मानो और जो दिखाई नहीं दे रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है उसको अपना मानो तो ये दिखाई देने वाला संसार अपना मानने पर भी आंखों के सामने से लुप्त हो जाता है हो जाता है कि नहीं और वो नहीं दिखाई देने वाला परमात्मा अपना मानते ही अपने में प्रकट हो जाता है तो कौन सा सौदा बढ़िया है जी दिखाई देने वाला संसार अपना मानने पर भी अपनी आंखों से लुप्त हो जाता है और नहीं दिखाई देने वाला परमात्मा अपना मानने पर सदा के लिए अपना हो जाता है और ये बात मैं कल्पना में नहीं कह रही हूँ मैं ग्रंथ में से पढ़कर ही नहीं कह रही हूँ केवल संत की वाणी का सुना हुआ ही नहीं कह रही हूँ अगर ऐसा होता तो ऐसे अक्खड़ पने का स्वभाव है बचपन से कि मैं साधकों के बीच में बैठकर कभी इस बात को दोहराती ही नहीं ऐसा इस सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर मैं कह रही हूँ कि नहीं दिखाई देने वाले नहीं समझ में आने वाले परमात्मा मांग को अपना मानना आरंभ करो तो साधक आरंभ करता है बिना देखे लेकिन बिना देखा हुआ परमात्मा सदा के लिए बिना देखा हुआ नहीं रहता है अभी महाराज जी ने कहा ना कि शुरू में बिना देखे हुए तुम मानो लेकिन हमेशा वो बिना देखा हुआ नहीं रहेगा प्रारंभ करना पड़ता है बिना देखे और बाद में तो वो इस प्रकार आपके तन में मन में आखों में ऐसी तरह से रम जाता है कि उसको छोड़कर दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है ऐसा जबरदस्त है कि हम क्या बताएं? भले आदमी क्यों जो छिपा रहता है बेकार हमको गुरु लाने के लिए इतना जबरदस्त है इतना जबरदस्त है और इतना व्यापक है कि मैं क्या बताऊं संतो की यह बात सवा सोलह सत्य है कि आप उसके संबंध उसकी प्रियता को आरंभ करिए बिना देखे लेकिन आपने बिना देखे उसको अपना मानना आरंभ कर दिया तो आगे चल के वो आपके भीतर बाहर इस प्रकार से भर जाएगा आपकी दृष्टि में आपके चिंतन में आपके मन में इस प्रकार से भर जाएगा कि आगे चलकर उसको छोड़कर दूसरा कुछ आपको दिखेगा ही नहीं जित देखूं तित श्यामयी है जित देखूं तित श्यामयी है यमुना में नीला नीला जल बह रहा है तो श्याम है आसमान में नीले नीले बादल उमड़ रहे हैं तो श्याम है वृक्ष के पत्ते डोल रहे हैं तो शाम है पक्षी के बच्चे बोल रहे हैं तो शाम है दूसरा कुछ है ही नहीं और कुछ दिखता ही नहीं है सब खत्म हो जाता है और क्या हो गया ऐसा कैसे हो गया तो ऐसा ऐसे हो गया कि जो मिथ्या था उसको मैंने मिथ्या जानकर उसको अपना कहना छोड़ दिया तो वो छिप गया और जो सत्य है उस सत्य को मैंने बिना देखे अपना मानना आरंभ कर लिया तो वो प्रकट हो गया एक उदाहरण महाराज जी दिया करते थे ब्रजगोपियों का और सखियां जा रही हैं नगर में दधी बेचने के लिए तो बाहर से दिखाई दे रहा है संसार का व्यवहार और अंतर में रमा हुआ है वही अपना तो नगर में जाकर गलियों में जाकर एक दो बार तो पुकारती है कि दधी ले लो दधी ले लो थोड़ी देर के बाद दधी शब्द की विस्मृति हो जाती है तो कवि ने क्या कहा दधि को नाम विसर् ग्वालिन हरिलो हरिलो बोले कोई श्याम सलोने लोले अभी श्याम सलोना कोई बेचने की चीज है क्या कोई बिक्री का सामान है लेकिन क्या करें उनकी बाणी में दूसरा स्वर नहीं निकलता उनकी आंख में दूसरा दृश्य नहीं दिखाई देता उनके चिंतन में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आता और हम लोगों की दशा क्या है हरी हरी याद करना चाहते हैं तो पैसा पैसा याद आता है अपनी दशा देख लीजिए हरी हरी जपना चाहते हैं तो रोटी रोटी याद आ रहा है और उनकी दशा क्या है दधी दधी बोलना चाहती है तो हरी हरी याद आ रहा यह मानव जीवन का सत्य है और इस सत्य की अनुभूति हम लोगों में से हर भाई, हर भाई बहन को हो सकती है इसी जीवन में हो सकती है, इसी में हो हो सकती सकती है है इसी इसी जन्म वर्तमान में हो सकती है कि जिस परमात्मा को मैंने गुरु महाराज के कहने से अपना करके स्वीकार किया था वो परमात्मा गुरु की बाणी को सत्य करने के लिए भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए अपने को प्रकट कर देता है आप न मानना चाहे तो मना दे आप न देखना चाहे तो दिखा दे आप भूल जाना चाहे तो याद करा दे कोई अंत नहीं है उसकी अनुपम लीलाओं का कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वह परमात्मा कितना सचेष्ट है हम लोगों को अपने सम्मुख करने के लिए कितना सचेष्ट है कोई अनुमान नहीं लगा सकता दृष्टि बदल जाती है समझ बदल जाती है सब तो कुछ बदल जाता है क्योंकि अहम बदल जाता है इसलिए मानव सेवा संघ में ईश्वर भक्ति ईश्वर की उपासना ईश्वर के मिलने की साधना क्रियात्मक रूप में नहीं बताया गया मन को बदलने की चेष्टा करो तो नहीं बदलेगा दृष्टि को बदलने की चेष्टा करो तो नहीं बदलेगी क्या बदलता है आत्मीय संबंध की स्वीकृति से अहम बदलता है तो जिन आखों से संसार दिखाई देता था उन्हीं आँखों से अपना प्रेमास्पद दिखाई देने लगता है ये बात नहीं है कि, कि प्रभु की प्राप्ति निराकार केवल अहम की अभिव्यक्ति की अनुभूति के ही रूप में हो ऐसी बात नहीं है उनका मिलन प्रत्यक्ष भी होता है और भाव की आंखों से तो वे दिखते भी हैं, और वही भाव जब इन स्थूल आंखों में भर जाता है तो इन स्थूल आंखों से भी दिखते हैं और स्थूल आंखें जिस प्रकार की आकृति देख सकती हैं, वैसी आकृति बनाकर दिखते हैं इतना प्यार करते हैं आपको इतना प्यार करते हैं कि उनको इस बात का बड़ा ध्यान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्यारा स्थूल आंखों से देखे बिना हमको पहचान ना पाए तो इन आंखों से ये जो पंच भौतिक तत्वों की बनी हुई आंखें हैं इन आंखों से देखने के लायक भी वे स्वयं बन जाते हैं ऐसा भी होता है ऐसा भी हुआ है तो अब तो मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि किसी भक्त को भगवान कैसे मिल गए पहले होता था पहले ऐसा होता था मालूम होता था कि मानव के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पंच भौतिक तत्वों के बने हुए शरीर में रहते रहते उसको अलख अगोचर अनंत परमात्मा मिल जाए इसमें आश्चर्य होता था अब मुझे आश्चर्य होता है कि भक्त भी हैं और भगवान भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का मिलन न हो अगर ऐसा कोई सोचे तो यही आश्चर्य है दोनों का मिलन कैसे हो गया इसमें आश्चर्य नहीं है इसलिए भाई काल और स्थान टाइम एंड स्पेस इससे परे जीवन साकार और निराकार होकर हमारे भीतर बाहर लहरा रहा है युग पर युग बीतते चले जाते हैं कल्प पर कल्प बीतता चला जाता है कितने प्रकार के प्रवाह आते हैं और चले जाते हैं परंतु जिस परम सत्ता से हम सब लोगों को जीवन मिला है और जो प्रती प्रतिदिन मात्र का प्रकाशक बनकर हमारे आपके भीतर इस जीवन को स्वतंत्र रूप से अनुभव करने का प्रकाश दे रहा है उसमें अनंत रस भरा हुआ है और वह जीवन रस अनंत छोटी ब्रह्मांडों में कणकड़ में समग्र वायु मंडल में आपके भीतर और आपके बाहर समान रूप से लहरा रहा है कोई ज्ञान की ज्योति के रूप में उसको देखता है कोई प्रेम के प्रवाह के रूप में उसको पाता है और एक बार एक बार उस बिना देखे उस बिना देखे उस बिना जाने पर अपने इस दीनहीन तुच्छ काम क्रोध लोग मोह से ग्रस्त निंदनीय व्यक्तित्व को उसके शरण में डाल दो हमारे अपराधों से हमारी बुराइयों से हमारे विकारों से वह परम हितैसी परम करुणावान परम प्रेमास्पद डरता नहीं है महाराज जी ने कहा मुझको कि तुम अब अपनी निंदा करना बंद करो अब अपनी निंदा मुझको मत सुनाओ अब प्रभु की महिमा सुनो क्या महिमा जन्म जन्मांतर से भूल करते करते पाप का पहाड़ बना दो प्रभु की करुणा का एक बूंद उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त है उसकी महिमा संभाल लेगी तुम्हें तुम्हारा दायित्व तो केवल इतना है कि तुम उस बिना देखे बिना जाने को अपना कहकर स्वीकार करो प्रभु को इतनी प्रिय लगते हैं ऐसे भक्त इतने प्रिय लगते हैं कि उस भक्त का प्रिय करने के लिए परमात्मा क्या नहीं करता है आपका प्रेम परमात्मा को इतना पसंद है इतना पसंद है कि आप जब उनको अपना प्यारा बनाते हैं तो आपका प्रिय करने के लिए वे क्या नहीं करते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता अनुमान नहीं लगा सकता इतने प्रिय हैं आप उनको बस एक ही बहादुरी है उनको प्यार करने के लिए इस देखे हुए को अपना करना छोड़ दो यही एक शर्त है और कुछ नहीं और परमात्मा जब देखते हैं कि सब प्रकार की सीमाओं में बंधा हुआ ये मानव भोग और मोक्ष की परवाह न करके मुझको पसंद करने लग गया है तो ऐसे मानव को वे इतना पसंद करते हैं इतना पसंद करते हैं कि उसके जीवन को अपनी विभूतियों से भर देते हैं और स्वयं उसकी सेवा में उसकी प्रियता में आप ही हाजिर हो जाते हैं ऐसा हुआ है ऐसा होता है ऐसा होता रहेगा और अब मैं समझती हूँ कि इस सारी सृष्टि में अगर कुछ श्रेयस्कर है अगर कुछ ग्रहण करने के लायक है और मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि परमात्मा ने जो इस सारी सृष्टि की रचना की और उसमें रचना की, की इन सब बातों के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि आप और उनके बीच प्रेम का आदान प्रदान हो और वह अव्यक्त अलख अगोचर आपके माध्यम से व्यक्त होकर गोचर होकर दृश्य बनकर संसार की शोभा को बढ़ाए प्रसन्नता को बढ़ाए आनंद को बढ़ाए मधुरता को बढ़ाए तो हमारे आपके जीवन का हमारी आपकी रचना का केवल एक ही यह उद्देश्य है इस उद्देश्य की पूर्ति से जब तक हम लोग वंचित हैं तब तक तो मैं समझती हूँ कि मनुष्य इस धरती का भार है और कुछ दूसरा नहीं।